महाभारत आशमेधिक पर्व दैशीति तमोध्याय मगधराज मेघ संधि की पराजय वैशंपावाचन स तो वाजी समुद्रता वसुधामवृत्तों मुखो राज वैश्पाजी कहते राजन इसके बाद वह घोड़ा समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके उस दिशा की ओर मुँह करके लौटा जिस ओर हर्चना पुर था अनुग्छस् दुर्गम्धभृत्थ किदीक्षया समेदे पुराज गृह तदा किधारी अर्जुन भी घोड़े का अनुसरण करते हुए लौट पड़े और दैवेक्षा से राजगृहनामक नगर में आ आपहुचे तम्यासगतम दृष्ट् सह देवाज प्रभो छत्रधर्मे स्थितीर समा जुहा प्रभु अर्जुन को अपने नगर के निकट आया हुआ देख क्षत्रियम में स्थित हुए वीर सहदेव कुमार राजा मेघसंधि ने उन्हें युद्ध के लिए पदातिम तम धनंजय उपाद्रवत तत्पचार स्वयं भी धनुष बाण और दस्ताने से सुसज्जित हो रथ पर बैठ कर नगर से बाहर निकला मेघसन्ध ने पैदल आते हुए धनंजय पर धावा किया आसाध्य महातेजाधि धनंजय बाल भाव महाराजा प्रवाचेद महाराज धनंजय के पास पहुंचकर महातेजस्वी मेघसन्धि ने बुद्धिमानी के कारण नहीं मूर्खतावस निम्नाकित बात कही कि वाजे बाजी श्रीमध्य हेनम हरीशा प्रयतस्विमो छड़े भरत नंदन इस घोड़े के पीछे क्यों फिर पड़े रहे हो यह तो ऐसा जान पड़ता है मानव स्त्रियों के बीच चल रहा हो मैं इसका अपहरण कर रहा हूँ तुम इसे छुड़ाने का प्रयत्न करो अदतान अदत्ता यो हे यदि तुम पितृभि करवातिथ्यम प्रहरा प्रहरा यदि युद्ध में मेरे पिता आदि पूर्वजों ने कभी तुम्हारा स्वागत सत्कार नहीं किया है तो आज मैं इस कमी को पूर्ण करूंगा युद्ध के मैदान में तुम्हारा यथोचित आतिथ्य सत्कार करूंगा पहले मुझ पर प्रहार करो फिर मैं तुम पर प्रहार करूंगा युक्त प्रत्युवाचैनमु पांडव विघ्नकर्ता मैया भ्रता पे विदिम ध्रुव प्रह्रस्व यशक्ति न मुर्विध्य उसके ऐसा कहने पर पुत्र अर्जुन ने उसे हँसते हुए से इस प्रकार उत्तर दिया नरेश्वर मेरे मेरे बड़े भाई ने मेरे लिए इस प्रत की दिक्ष दिलाई है कि जो मेरे मार्ग में डालने को उद्यत हो, उसे रोको निश्चय ही यह बात भी विदित है अतः तुम अपनी शक्ति के अनुसार मुझ पर प्रहार करो मेरे मन में तुम पर कोई रोष नहीं है प्राहरत पर्वम किरण सरत वह सहस्त्र अर्जुन के ऐसा कहने पर भगत नरेश ने पहले उन पर प्रहार किया जैसे सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र जल की वर्षा करते हैं उसी प्रकार मेघ संधि अर्जुन पर सहस्रो बाणों की झड़ी लगाने लगा तथो गांडी वृक्षूरो गांडी वह प्रहृत चकार मोघास्ता धनुष से छोड़े गए बाणों द्वारा के पूर्वक चलाए गए उन सभी बाणों को बाघम कर दिया तस्य मोच सरान ज्वलिता दीप्तापन्नकान शत्रु के बाण समूह को निष्फल करके कपिध्वज अर्जुन ने प्रज्वलित बाण का प्रहार किया वे बाण मुख से आग उगलने वाले सर्पों के समान जान पड़ते थे ध्वजे पताका दंडे सूर थे हे सूचर शरीरे उन्होंने मेघ संधि की ध्वजा पताका दंड रथ यंत्र अश्व तथा अन्य रथांगों पर बाण मारे परंतु उसके शरीर और सारथी पर प्रहार नहीं किया संरक्ष माथे न शरीर सभ्य साचिनाच्चरा यद्यपिची अर्जुन ने जान बूझ उसके शरीर की रक्षा की तथापि वह मगधराज इसे अपना पराक्रम समझने लगा और अर्जुन पर लगातार बाणों का प्रहार करता रहा ततो तथोगा तो माग दे बभो वसंत समय पलाश पुष्पि तो यथा मगधराज के बाणों से अत्यंत घायल होकर गांडीधारी अर्जुन रक्त से नहा उठे उस समय वे बसंत ऋतु में फुले हुए पलाश वृक्ष की भांति सुशोभित हो रहे थे अवध्यमान सौभ्यघ्न माँगध पांडवृषभम तेन सौ कौरव्य लोकवीर से दर्शन कुरनंदन अर्जुन तो उसे मान नहीं रहे थे परंतु वह उन पांडव शिरोमणि पर बारंबार चोट कर रहा था इसीलिए विश्वविख्यात वीर अर्जुन की दृष्टि में वह तब तक ठहर सका सभ्य साचीत संक्र बलव धन होयाचकार निर्जीवाम सारथे शिरोहर अब सभ्यसाचे अर्जुन का क्रोध बढ़ गया उन्होंने अपने धनुष के जोर से खींचा और मेघसंधि के घोड़ों को प्राणहीन करके उसके सारथी का भी सिर उड़ा दिया धनुष्चा पृथ करतः हस्तावापम पताम चम चापात फिर उसके विशाल एवं विचित्र धनुष को छूर से काट डाला और उसके दस्ताने पताका तथा ध्वजा को भी धरती पर काट गिराया सह राजा व्यसत हत गदा गदादायनतेद्राविहन घोड़े धनुष और सारथी के नष्ट हो जाने पर मेघ संधि को बड़ा दुख हुआ वह गदा हाथ में लेकर कुंती नंदन अर्जुन की ओर बड़े भेग से दौड़ा तस्पत एवा सुगताम हेमा पर हरे चक्र तहु उसके आते हैं अर्जुन ने नेक बाणों द्वारा उसके स्वर्ण भूषित गदा के शीघ्र ही अनेक टुकड़े कर डाले सा गा शकली भूता मणिबंधना मुद्यमान वह पपात धरण ही तले उस गदा की मूठ टूट गई और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए उस दशा में वहा से छूटी हुई सर्पणी के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी च विरथम विधनुष गदयावर्जित सान्त्वपूर्वित वाक्यम अब्रवी कपिकेत जब मेघ संधि मेघसधि रथ धनुष और गदा से भी वंचित हो गया तब कविवज अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा पर धर्मो दर्शिता पुत्र गम्यता समरे बालस्य तत्सम तथि तुमने क्षत्रिय धर्म का पूरा पूरा प्रदर्शन कर लिया अब अपने घर जाओ भोपाल तुम अभी बालक हो इस सम्रांगण में तुमने जो पराक्रम किया है यही तुम्हारे लिए बहुत है युधिष्ठिर संदेशो नायित ही तेन जीवसी राजस्त अपराधोपि में राजन महाराज युधिष्ठिर का यह आदेश है कि तुम युद्ध में राजाओं का वध न करना इसे तुम मेरा अपराध करने पर भी अब तक जीवित हो यति मत्वा तदात्मान प्रत्यादृष्ट स्वागत तथ्य मृत्यभिगम्यनम प्राजलि प्रत्य अर्जुन की यह बात सुनकर मेघसंधि को यह विश्वास हो गया कि अब इन्होंने मेरी जान छोड़ दी है तब वह अर्जुन के पास गया और हाथ जोड़ उनका समादर करते हुए कहने लगा पराजित्मी तो भद्रम तेनाह जो धूम्य हो सहे यद यत्त्यम मया तेद्य तद्रोही कृतम एवथ हो वे भर आपका कल्याण हो मैं आपसे परास्त हो गया अब मैं युद्ध करने का उत्साह नहीं रखता अब आपको मुझसे जो जो से वाले नहीं हो वह बताइए और उसे पूर्ण की हुई ही समझिए जो तमर्जुन समय पुनरे आगंत्यम पर चैत्रिम अश्वेद तब अर्जुन ने उसे धैर्य देते हुए पुनः इस प्रकार कहा राजन तुम आगामी चैत्र मास की पूर्णिमा को हमारे महाराज के अश्वित यज्ञ में अवश्य आना हितुक्त स तथेत पूजे आमा सतम भयम फालगुनम च युधे श्रेष्ठम विधिवत् सहदेवज उनके ऐसा कहें पर सहदेव पुत्र ने बहुत अच्छा करकर कर उनके आज्ञा शीर्वतार की और उस घोड़े तथा युद्ध स्थल के श्रेष्ठ वीर अर्जुन का विधिपूर्वक पूजन किया तथो यथेष्ट भगवन पुनरव केत समुद्रतींड्रा सकोशला तदनंतर वह घोड़ा पुनः अपनी इच्छा के अनुसार आगे चला वह समुद्र के किनारे किनारे होता हुआ वंग पुण्र और कोसल आदि देशों में गया त्र तूरिणी वृक्षसैन्य अन्यजिगे विज्ञनुषा राजन गांधी वे न धनंजय राजन उन देशों में अर्जुन ने केवल गांधी धनुष की सहायता से मूलक्षों की अनेक सेनाओं को परास्त किया इस श्री महाभारत आश्वेद के परमढ़ि अनुगीता परमढ़ि अश्वानु मागत पराजय ही जय श्री चीतपोध्याय इस प्रकार से महाभारत आश्वेदिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में मागध मगधराज की पराजय विषयक बयासीवाँ अध्याय पूरा हुआ